नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग पर्टिकुलर किसी एक ट्रेड को लेकर बातें करते हैं और आपको उस ट्रेड के बारे में उस फील्ड के बारे में पूरी जानकारी देते हैं तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ विनोद राजपूत है दिल्ली से बिलोंग करते हैं और काफ़ी समय से हार्डवेयर कंप्यूटर्स में अपनी सेवा दे रहे हैं और हम लोग आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर में किस तरह से हम अपना करियर बना सकते हैं और क्या क्या चीज़ें जरूरत है उन सभी चीज़ों में और कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं उन बातों को हम लोग सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से विनोद राजपूत का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार रेडियो मधुबन के श्रोताओं मैं विनोद राजपूत दिल्ली से ये मेरा खुशनसीब है जो मैं आप लोगों के सम, आप समक्ष प्रस्तुत हुआ और उन्होंने मुझे एक अपने बारे में कहने का मुझे बहुत अच्छा मौका दिया विनोद जी मैं चाहूँगा कि आप पहली बार हमारे रेडियो के माध्यम से विद्यार्थियों से रूबरू हो रहे हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम से तो मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें परिवार के बारे में बताएं माता पिता के बारे में बताएँ रमेश जी मेरे परिवार में मेरे माता पिता के साथ मेरे एक छोटा भाई और तीन सिस्टर्स हैं फादर इज़ ए गवर्नमेंट सर्वेंट एंड मदर इज़ हाउस वाइफ माइफ ऑल फैमिलीज़ एजुकेटेड बट पापा ने मुझे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया उन्होंने मुझे अपने भी अपने ही कैरियर पे चूज़ करने के लिए फ़ोकस किया था तो मैंने जैसा उन्होंने कहा किया मैंने बी किया है वैसे बीकॉम करने के बाद मैंने कुछ अकाउंट्स का काम शुरू किया अकाउंट्स का काम शुरू करने के बाद मेरे कहीं जहन में अंदर से ही कुछ बात आती थी कि मैं कुछ अलग से करूँ कुछ ऐसा करूँगी जिससे कुछ अपनी शख्सियत बना सकूँ मुझे शुरू से ही मतलब नौकरी करने में थोड़ा सा अजीब सा लगता था तो मैंने एक साल कहीं जॉब किया उसके बाद कुछ मेरे पास पैसा हुआ तो पैसा भी मैं ये नहीं चाहता था कि माँ बाप का खर्च करूं मैं यही चाहता था कि अपने पैसे से ही कुछ शुरुआत करूं मैंने एक साल काम करके अपना कुछ पैसा जमा किया उससे मैंने काम शुरू किया बट पापा उससे सेटिसफाइड नहीं थे बोलता बेटा हमने आपको पढ़ाया लिखाया वो ऐसा आप ऐसा कर रहे वो अच्छा नहीं लगा तो वो मुझे भी आखिर की क्योंकि सभी जैसे माता पिता की अपेक्षाएँ अपने बच्चों से होती हैं ऐसे बच्चों की अपेक्षा भी माँ माँ बाप से होती है कि वो माँ बाप की इच्छाएं पूरी कर सके तो मैं भी ये चाहता था कि मैं जो मैं करूँ उससे मेरे माता पिता खुश हों इस वजह से फिर मैंने उसको धीरे धीरे कंप्यूटर डाइवर्ट की कंप्यूटर की तरह डाइवर्ट किया कंप्यूटर में डाइवर्ट करने के बाद मैंने उस वक्त जब मैंने शुरू किया तो कंप्यूटर्स तो बहुत एक लग्ज़री आइटम में होते थे और बहुत गिने चुने लोगों के पास होते थे और खुद मुझे ऑपरेट करना तक नहीं आता था मैंने धीरे धीरे उसमें शुरू किया पीसी लिया उस पर पहले हमने टाइपिंग शुरू किया वर्ड स्टार वगैरह ये करते करते फिर धीरे धीरे हम हार्डवेयर में घुसे हार्डवेयर में घुसके मैंने कुछ ये मेरी एक जीवन की बड़ी अच्छी विशेषता कह सकते हैं या एक भगवान का मोड़ कह सकते हैं मुझे इस बारे में लेकिन जो भी कुछ हुआ अच्छा हुआ, हुआ कि कहते हैं कि लोग पहले डिग्री लेते हैं उसके बाद काम शुरुआत करते हैं मेरे साथ जस्ट इसका उल्टा हुआ मैंने पहले काम शुरू किया उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट किया देन बाद में मैंने उसका कहीं एक डिप्लोमा लिया और डिप्लोमा जब मैंने कर रहा था जहां से मैं डिप्लोमा कर रहा था वहां पे जो डायरेक्टर थे तो कई बार वो पूछते थे या जब क्लास में क्वेश्चन आंसर्स होते थे तो हैंड रेज किए जाते थे सब भाई क्वेश्चंस के लिए तो मेरा हैंड तो वो कहते थे राजपूत जी आप क्यों आए यहाँ पर हमारे यहाँ यहाँ आप, आपको तो पहले से बहुत आता है तो मैंने बोला नहीं शायद मैंने आपका पिछले जन्म का कोई पैसा देना है वो फीस के रूप में आपको शायद देना चाह देने के लिए यहाँ पर आए हैं खैर ऐसा रहा और इस वजह से मेरा पूरा अच्छा चला और आज मैं डिप्लोमा करने के बाद ही मेरा अपना ज़्यादा बड़ा एम्पायर नहीं है बट आई एम सेटिस्फाइड मैं मेरा अपना है मैं खुद काम करता हूँ कहीं ज़्यादा वर्क आता है तो मैं मार्केट से हार करके लोगों से काम करा के देता जी विनोद जी बहुत अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा है कई बार कॉन्फिडेंस ऐसा होता है कि हम चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल करने के बाद भी सीखते हैं तो ऐसा होता है तो आइए हमारे विद्यार्थी मित्र जानना चाहेंगे आज के शो में हम लोग जैसे कि आप कंप्यूटर से रिलेटेड हार्डवेयर से रिलेटेड काम करते आए हैं आज भी लोगों को हेल्प करते हैं तो मैं चाहूँगा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर्स है क्या चीज़ और इसमें क्या क्या बातें होती वैसे तो सर, मेरे हिसाब से आदमी को जो भी फील्ड चुनना चाहिए अपनी रुचि के हिसाब से चुनना चाहिए और रही बात उसकी क्योंकि रुचि के हिसाब से जो कोई अपना फील्ड चूज़ करता है उसमें उसको बहुत हाँ, कामयाबी मिलती है और उसको उस काम करने का आनंद भी मिलता है वैसे कम आज के जो आधुनिक युग है आज के युग तो कहते कंप्यूटर की कंप्यूटर का युग तो उसलिए अगर आज के समय में कंप्यूटर हार्डवेयर करें या सॉफ्टवेयर करें दोनों ही लाइन बहुत अच्छी हैं उसके लिए आप ट्वेल्थ ट्वेल्थ के बाद ये कोर्स कर सकते हैं कहीं से भी और अगर आप प्रोफेशनल काफ़ी अच्छा तरीके से करना चाहते हैं तो इसके लिए बी होता है ट्वेल्थ के बाद बिजनेस इन कंप्यूटर एप्लीकेशन उसके बाद एम होता है और अगर आप चाहें तो एम करने के बाद भी बहुत सारे वाइड स्ट्रेंस हैं आप उस लेव कर उस लेवल पे जा सकते हैं तो ठीक है नहीं तो ट्वेल्थ के बाद आप नॉर्मल हार्डवेयर का कोर्स भी कर सकते हैं जिसमें हार्डवेयर में केवल आपको कंप्यूटर असेंबल करना और ये सब लेकिन ये असम्बल करने से ही एक कंप्यूटर नहीं बन जाता कंप्यूटर असम्बल करने से बहुत वाइड रेंज है उसके अंदर भी अगर जितना आप घुसते चले जाएँगे उतना ज़्यादा सीखते चले जाएँगे और मैं तो आज के विद्यार्थी से कहूँगा इससे आने वाला समय कंप्यूटर का ही है तो उसमें अपना कैरियर बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कंप्यूटर्स में बहुत सारा वाइड रेंज है और इसमें जितना आप सीखना चाहे करना चाहे कर सकते हैं बशर्त यही है कि आपको अपना इंटरेस्ट लेवल देखना है क्या आपको सॉफ्टवेयर में जाना है हार्डवेयर में जाना है या फिर आप किसी कोर्सेज के माध्यम से वेब डिज़ाइनिंग के बारे में सोच रहे हो तो वो भी आप यहाँ पर पूरा कर सकते हैं तो ऐसे कई चीज़ें हैं एक बार आप कभी इंटरनेट के माध्यम से भी इन सारी चीज़ों को खोज सकते हैं और जहाँ आपको लगता है कि मेरा काम यहाँ से मुझे ये रुचि है तो उस रुचि को फाइंड आउट करना है उस रुचि को देख लेना है कि आप यहाँ अच्छा कर सकते हैं तो अपनी रुचि के अनुसार चीज़ें आप शॉर्ट आउट करें और इस फील्ड में आपका बहुत वेलकम है क्योंकि इसमें स्काई इज़ द लिमिट कह सकते हैं क्योंकि आने वाला समय में हर घर में जो है हम लोग आज भी देख रहे हैं इवन टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई कि आज आपके पास स्मार्टफोन तो सभी घर में आप देख ही रहे हैं और एक नई पाँच पाँच छः छः फोन एक एक घर में आपको मिलेगा तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में किस तरह से ये कंप्यूटर युग बनेगा और आप सभी अच्छी तरह से उसको समझ पा रहे हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं एक बार ही प्यारा सा गीत आप सुना है रेडियो माथव 90.4 एफएम पर करियर ऑप्शन सुनते रहो मिस आते रहो था भीजिए सिमत ना तक मशाल जो जला जलेगा आखिरी सांस तक कारवा चला है जो चले क्षतिज के पार तक कारवा है जो चले क्षतिज के पार तक झुके नहीं ध्वजा सदा मुकाम कीजिए झुके नहीं ध्वजा सदा मुकाम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 अनुभव प्रभु प्यार का नमस्कार मैं हूं सुरेश वाल्कर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट आप सब मुस्कुराते रहें, आनंद में रहें और गुनगुनाते रहें। नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और विनोद राजपूत जी हमारे साथ हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर में अपनी विशेष सेवाएं दे रहे हैं और हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से वो सीखते हैं करते हैं और उसे लोगों को जितना बेस्ट दे सकते हैं वो देते हैं तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका इस फील्ड में जैसे कि आप पहले काम किया उसके बाद फिर आपने कोर्स किया तो ये बहुत ही यूनिक चीज लगी आपकी और मैं चाहूंगा कि हमारे विद्यार्थी मित्र अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो किस किस तरह की तैयारियाँ उनके होनी चाहिए क्या बातें उनको देखना चाहिए अलग अलग जो अच्छे कोर्सेस कहाँ से कर सकते हैं जीनियन कोर्सेस कहाँ से कर सकते हैं जहाँ से उनको एक अच्छा ब्रेक भी मिल सके जैसा कि मैंने पहले इससे पहले बताया है कि करने के लिए माध्यम तो बहुत हैं आप चाहें तो आपके पास आपके गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट सेंटर आपके यूनिवर्सिटीज़ वगैरह इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे कोर्स प्रोवाइड कराती हैं इसके अलावा आजकल प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी बहुत सारे खुल चुके हैं जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आपको कराते हैं नेटवर्किंग कोर्स आप कहीं से भी करें उससे कोई मात इसमें दो तरह के माध्यम मतलब मानना चाहूँगा कि आप करना क्या चाहते हैं अगर आपको केवल अपना ही बिजनेस चलाना चाहते हैं तो आप कोर्स कहीं से भी कर सकते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपको इस फील्ड में आगे जाके कहीं जॉब करना किसी एमएनसी कंपनी में या किसी किसी दूसरी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि किसी अच्छी रेपूटेड या रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से कोर्स करेंगे तो वहाँ पर आपकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी और कोर्स कहीं से भी करें उसके बाद मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कोर्स करने से ही कहते हैं ना किताबें पढ़ने से ही आदमी कोई विद्वान नहीं होता उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी करना होता है और मैं चाहूँगा कि आप उसके साथ साथ कहीं प्रैक्टिकल भी अगर आप साथ साथ इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा दिन दोनी रात चौकनी आपको आपको तरक्की मिलेगी आपको आपका अपने काम में प्रेरणादाय मिलेगी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिए कोर्सेस इम्पॉर्टेंट नहीं है कोर्स आप कहीं से भी कर सकते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से करें या गवर्नमेंट सेक्टर से आप कोर्सेस करें लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप कितना उसको अच्छी तरह से समझ पाते हैं सीख पाते हैं जितना ध्यान से आप काम करेंगे उतना ही आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगा और मेन बात होती है कि बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है तो आपके पास जो भी कस्टमर आते हैं उनको सही चीज़ें देते हैं उनको सेटिस्फाई करते हैं तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है और दूसरा अगर आप जॉब करने के लिए जैसे कि विनोद जी ने बताया आप किसी भी कंपनी में बड़े कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा आपको कोर्सेज़ के बारे में देखना पड़ेगा और किसी अच्छे रेपूटेड इंस्टीट्यूशन से या गवर्नमेंट के अच्छे इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी से आपको ये कोर्सेज़ करने होते हैं तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि क्या करना है आगे चल के करियर में कंप्यूटर सेक्टर में आने के पहले आपको ये सोचना होगा कि इसमें मैं बिजनेस करूँगा या कंपनी में जॉब करा तो उस हिसाब से आपके चॉइस होंगे और उस हिसाब से आपको कोर्सेज़ भी करने होंगे तो चलिए ये तो एक बहुत बड़ा सागर है आईटी सेक्टर जिसमें छोटे से लेकर बड़े तक आप जो है हर चीज़ को कर सकते हैं बहुत सारे इसमें अलग अलग सेक्टर्स हैं तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी बातें ज़रूर बताइए आईटी सेक्टर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर हम बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग कर सकते हैं थोड़ा सा डिफाइन कीजिए इनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जी रमेश जी आपका धन्यवाद इसमें बेसिकली देखा जाए तो तीन से चार फील्ड हैं कंप्यूटर हार्डवेयर जिसमें आप असेंबल उससे चिप लेवल कोर्सेज़ होते हैं उसके बाद हाँ नेटवर्किंग है नेटवर्किंग से संबंधित उसमें ये होता है कि जितने भी वर्ल्ड के कम्प्यूटर्स आपको एक दूसरे से इंटर कनेक्ट कैसे करने होते हैं इसके अलावा तीसरा एक सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है एक वेब डिज़ाइनिंग होता है दोनों ही फील्ड काफ़ी अच्छी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप सॉफ़्टवेयर को डेवलप करते हैं और वेब डिज़ाइनर में जितने भी आजकल की वेबसाइट्स वगैरह होती हैं इन सब को मैंटेनेस ऑपरेट करना डिज़ाइन करना ये सब फील्ड्स होते हैं डिपेंड्स करता है कि आप किस फील्ड में आपकी रुचि है उस फील्ड को अच्छी तरह से चूज़ करके करें तो बेहतर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थियों को बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रहा है अगर आईटी सेक्टर में या कंप्यूटर हार्डवेयर में आप कुछ करना चाहते हैं तो आप इस तरह से विधि पूर्वक अगर आप सीख के काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा आप अपना करियर बना पाते हैं तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा विनोद जी दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा हमें दिल्ली के बारे में जो टूरिज्म है आपके आसपास में जहाँ पर आप रहते हैं उसके बारे में कुछ बातें हमारे विद्यार्थियों को बताइए हाँ ख़ैर ये तो आपने रमेश जी बड़ी अच्छी बात पूछी दिल्ली तो वैसे ही हिंदुस्तान की राजधानी है उसके बारे में क्या सभी साहब जानते हैं ऐसी कोई विशेष बात तो नहीं है लेकिन फिर भी बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं यहाँ पे आप आके देख सकते हैं और कहते हैं दिल्ली सात बार उजड़ी सात बार बसी तो यहाँ इस दिल्ली ने काफ़ी कुछ झेला भी है और काफ़ी कुछ नया डेवलप भी किया है राजधानी है तो ऑबियसली सबसे अच्छी सुंदर होगी तो मैं तो ये चाहूँगा एक बार दिल्ली ज़रूर आएँ और दिल्ली को देखें वाक्य में मैं वो हिंदुस्तान का दिल है या नहीं है तो वो ये तो आपके आने के और आपके अपने देखने पे ही बनेगा जी मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ मेरे पास आ, आप सब लोगों ने सुना कुतुब मीनार है कुतुब मीनार के अलावा जंतर मंतर है जंतर लाल किला भी ज़्यादा दूर नहीं है मुझसे साउथ दिल्ली में न्यू दिल्ली में पड़ता है राष्ट्रपति भवन है जो कि खैर वो ऐतिहासिक स्थल नहीं है पर काफ़ी अच्छा है अंग्रेज़ों ने बनाया और काफ़ी बहुत अच्छा बनाया है, संसद भवन है जो कि हमारे पूरे भारतवर्ष की संसद भवन बैठते हैं और वहाँ डिसीज़न लेते हैं तो इसकी नीतियाँ बनाते हैं मुख्य मुख्य तो यही हैं इसके अलावा तो दिल्ली भरमार है छोटी छोटी जगह तो ऐतिहासिक जगह बहुत सारी बनी पड़ी हैं दिल्ली दिल्ली है तो छोटे छोटे तो जगह बहुत है लोधी गार्डन है एंड मुगल गार्डन है बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप भ्रमण कर सकते हैं यात्रा कर सकते हैं जी विनोद जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और आज के इस सेशन में हमने हार्डवेयर कंप्यूटर्स के बारे में कौन कौन से सेक्टर है उसमें कैसे आप एक्सेल कर सकते हैं वो सारी बातें हमने मोटे तौर पे आपको बताया अधिक जानकारी के लिए आप अगर इस फील्ड में सच में आना चाहते हैं और आपके पास जानकारी का अभाव है तो आप चौरानबे इस नंबर पर नाम लिख कर मैसेज कर सकते हैं आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से भी आप इसको जान सकते हैं किसी भी फील्ड में आपको जाना है तो गूगल में आप उन चीज़ों को देख के पढ़ के फिर क्या क्या चीज़ें उसमें हो सकता है कहीं मुश्किलें आती हैं तो हमारे जैसे विनोद जी हैं या कोई और भी है विनोद राजपूत जैसे जो लोग इस सेक्टर में है काम कर रहे हैं काफ़ी समय से उनसे एक बार रूबरू होकर बातचीत भी कर सकते हैं इससे क्या होगा आपकी जो कन्फ्यूजनस uh, है या फिर आप कहीं समझ नहीं पा रहे उन चीज़ों को बखूबी आप समझ पाएंगे और करियर एक लाइफ टाइम डिसीशन होता है इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप सही डिसीजन लें और जो भी डिसीजन लें उसमें खुश रहें आप सदा मस्त रहें और अच्छा आप अपना करियर बनाए ऐसी हमारी शुभकामना रहती हैं तो चलिए जाते जाते विनोद जी मैं कहूँगा कि एक जो बात आपको बहुत अच्छी लगती हो मोटिवेशन आपको मिलता हो एक मैसेज के माध्यम से हमारे विद्यार्थी मित्रों को बताइए धन्यवाद रमेश जी और मेरे श्रोतागण मैं तो मैं क्या मेरी एक दिल की ख्वाहिश है कि मैं चाहता हूँ कि हर इंसान को ऐसा होना चाहिए मैं कभी किसी के लिए वो कुछ अच्छा कर सके अच्छा करने की उसकी मनो मनोवृत्ति होनी चाहिए और किसी के लिए कुछ अगर कर सके तो उसको करना चाहिए मेरी तो यही इच्छा है और मैं दूसरों से भी यही अपेक्षा रखता हूँ कि अगर कोई भी किसी के लिए कुछ करना आप कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करिए ये आपका भाग्य निमित बनेगा चलिए विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया मैसेज में आपने बताया कि जितना हो सके आप अपने बारे में अपने से जितना हो सके दूसरों को हेल्प करें और हेल्प करने में बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया चलिए विद्यार्थी मित्रों आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले शनिवार को इसी तरह कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बनी रहिए रेडियो मधुबन के साथ और मैं चाहूंगा हमारी बहुत सारी शुभकामना आपको आप अपने करियर में एक्सेल करें खुश रहें सक्सेस पाएं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कर्रा आते रहो सावे त्रेता है बीस जनम